कोई तो मिले जो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके। आपके करियर से से जुड़ी हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा। हर शनिवार शाम बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबना नाइनटी पॉइंट फोर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ विशेष ट्रेड के बारे में बात करते हैं अलग अलग विषय पर बात करते हैं ताकि हमारे युवा साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अपने करियर को फ्रेम कर सके ऐसे उनको सहायता मिले इसलिए हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ रेवदर से खास स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से जुड़े हुए हैं गणेश राम जी जिनसे हम बात करेंगे करियर इन हिंदी जी हाँ हिंदी के द्वारा रोजगार कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और हिंदी विषय कैसा है और हिंदी विषय के बारे में जानकारी उनसे हासिल करेंगे तो आप सभी की तरफ से गणेश राम जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार गणेश राम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है करियर कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैं रूप से निवासी हूं। जी, जी, जी। और सितम्बर और सितंबर 2012 से मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय सेवा में कार्यरत हूँ दो हजार बारह में मेरी पहली पोस्टिंग में हुई थी वहाँ करीब मैंने ड्राइवर्स वाली ली उसके बाद पता चला कि ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है जो पूरे ब्लॉक में प्रत्येक ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल खोले गए हैं तो मैंने चाहा कि क्यों ना ऐसे विद्यालय में जाकर सेवा देने का मौका मिले ताकि समय के साथ में कुछ नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है और वो हम भी सीखें और इससे बच्चों को भी लाभान्वित करें तो मैं जून 2015 से इस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ गणेश राम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप मूलतः शिरोही के हैं लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए आप रेवदर आए हैं जहाँ पर स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में आप अपनी सेवा दे रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं गणेश राम जी मैं ये जानना चाहूंगा जैसे की हम लोग आज ये विषय पर बात कर रहे हैं कि आप हिंदी के टीचर हैं और हिंदी पर आपकी अच्छी पकड़ है हिंदी के बारे में आप बताएंगे ही तो हिंदी में किस तरह से हम अपना करियर बनाएं हमारी युवाओं को कैसे बताएं कि हिंदी में करियर कैसे हो सकता है इस विषय पर आप अपने विचार में जैसा कि आप सबको विदित हैं कि हमारे देश की राजभाषा हैं जी जी हिंदी और राष्ट्रभाषा भी है तो हिंदी के क्षेत्र में देखिए हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तो हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में जबरदस्त हुई है जैसे कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है केंद्र राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और इकाइयों में हिंदी अनुवादक हिंदी अधिकारी राजभा अधिकारी हिंदी साहित्य प्रबंधन जैसे विभिन्न पदों की भरमार हैं इस निजी टीवी और रेडियो चैनलों की शुरुआत और स्थापित पत्रिकाओं समाचार पत्रों के हिंदी रूपांतरण आने से रोजगार के अवसरों में कई गुणा वृद्धि हुई है हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों संवाददाताओं रिपोर्टरों न्यूज लीडर्स, उप संपादकों प्रूफ रीडरों रेडियो जॉकी एंकर्स आदि की बहुत आवश्यकता है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है इस इस क्षेत्र में रोजगार रखने की रोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए पत्रकारिता जनसंचार में डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ हिंदी में अकादमिक योग्यता रखना महत्वपूर्ण है कोई व्यक्ति रेडियो टीवी, सिनेमा के लिए स्थिति राइटर डायलॉग राइटर गीतकार के रूप में भी काम सक, कर सकता है इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राकृतिक और कलात्मक रूप से सृजनात्मक लेखन आवश्यक होता है लेकिन किसी के में, के में तोर तोर हिंदी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है बहुत सारी जो शिक्षा का क्षेत्र है बहुत ऐसे मीडिया के क्षेत्र में भी हिंदी वालों को बहुत ही अच्छा एक अवसर मिलता है गणेश राम जी राजभाषा के बारे में बताइए कि किस तरह से राजभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति क्या है बिल्कुल सही कहा आपने सर भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और अनुच्छेद तीन सौ हिंदी की गिनती भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 25 भाषाओं में की जाती है भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र सरकार की त्राचार की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी और यह विचार किया गया था कि उन्नीस तक हिंदी पूर्णतः केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा बन जाएगी लेकिन अनुच्छेद तीन सौ और अनुच्छेद सौ में वर्णित निर्देशों के अनुसार साथ में राज्य सरकारें अपनी पसंद की भाषा में काम काज संचालित करने के लिए स्वतंत्र होगी लेकिन राजभाषा अधिनियम उन्नीस सौ को पारित करके यह व्यवस्था की गई कि सभी सरकारी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित काल के लिए जारी रखा जाए तो यह बड़ी विडम्बना है कि आ, आजादी की इतने साल के बाद भी अब भी सरकारी दस्तावेजों न्यायालयों आदि में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है और हिंदी के विस्तार के संवेद में संविधानिक निर्देश तो बरकरारी बहुत अच्छी बात आपने बताया राजभाषा की स्थिति क्या है वो आपने बताया हिंदी राजभाषा के रूप में हिंदी में अंतर क्या है बिल्कुल ठीक भाषा की सबसे छोटी लाई है और इसका संबंध ग्राम या मंडल से रहता है इसमें प्रधानता व्यक्तिगत बोली की रहती है और बेश शब्दों तथा घरेलू शब्दावली का बहुल्य होता है यह मुख्य रूप से बोलचाल की ही भाषा है अतः इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्राय अभाव रहता है और व्याकरणिक दृष्टि से इसमें असाधुता होती है बात करें विभाषा की तो उसका क्षेत्र मोल्य की अपेक्षा विस्तृत होता है यह एक प्रांत या उप में प्रचलित होती है और एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियाँ प्रचलित रहती हैं विभाषाओं में साहित्य रचनाएं मिल सकती हैं। अब बात करें भाषा अर्थात परिनिष्ठित या आदर्श भाषा परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा विभाषा की विकसित स्थिति है और इसे राष्ट्रभाषा या टक्शाली भाषा भी कहा जाता है प्रायः देखा जाता है कि विभिन्न विभाषाओं में से कोई एक भी भाषा अपने गुण गौरव साहित्य अभिवृद्धि जनसाम में अधिक प्रचलन आदि के आधार पर राज के लिए सुन ली जाती है और उसे राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाता है जी गणेश राम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से विभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है और बहुत ही अच्छी बात है कि भारत देश में अलग अलग बोली बोली जाती है और गांव-गांव की बोली जो है अपनी एक शैली होती है वो बदलती जाती रहती है लेकिन राजभाषा एक ही होता है जो साहित्यिक रूप से भी सभी के पास पहुंचती हैं और एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में हिंदी को यूज़ किया जाता है और इसीलिए उसे राजभाषा भी कहा गया है बहुत ही अच्छी बातें हो रही गणेश राम जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आ, आज के परिवेश में आज अगर हम लोग लैंग्वेज हिंदी में विशेष रूप से पढ़ना चाहते आगे बढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से हम लोग की रुचि एक विद्यार्थी होने के नाते उसकी रुचि और उसकी पकड़ किस तरह से होनी चाहिए किन बातों का वो ध्यान रखें हिंदी भाषा को सीखने के उसके बारे में बताएं देखिए सबसे पहले तो ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा मिलना वो देश गुंगा के है तो ये हिंदी है बहुजन की भाषा है देश की राजभाषा भी है राष्ट्रभाषा भी है देखिये राजभाषा और राष्ट्रभाषा में थोड़ा सा अंतर मैं बताना चाहूँगा कि राजभाषा बा, वह होती है जो हमारे देश में सरकारी कामकाज काज की या राजकीय कार्य में प्रयोग में होने वाली जो भाषा है वह राजभाषा है और राष्ट्र भाषा वह है जो एक देश के बड़े भूभाग पर एक बड़े क्षेत्र पर बड़े ही जन द्वारा बोली जाती है और हमारे संविधान में इसके लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है अब जैसा कि कहते हैं आए हैं अपन की संस्कृत को देववाणी कहते हैं तो ये इसका इसका जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है और वैसे आमतौर तो पर ये देखा जाता है कि हिंदी तो क्या है सरल भाषा है मैं अगर शैक्षिक दृष्टि से ये बताना चाहूँ तो इसमें व्याकरण के कई सारे नियमों का पालन करना होता है आ, का प्रयोग है, है, है, है, है, है इसमें अल्पविराम विनादी अवतरण इस प्रकार यह एक ऐसी भाषा जो में बंदी हुई है और इस हिंदी भाषा में एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो विशेष रूप से यह एक वैज्ञानिक भाषा है जैसे यदि क का उच्चारण करना है तो ये इसका, इसमें जितने भी वर्ण हैं उनके लिए सभी के उच्चारण स्थान है वो निश्चित हैं यदि बोलना है तो दोनों मिलाए बिना अपन प अथवा फ का उच्चारण नहीं कर सकते तो ये बात इसकी वैज्ञानिकता को दर्शाती है कि इसमें सभी वर्णों के लिए निश्चित स्थान है और तालव्य है कंठ है औष्ट है दंत्य है तो ये नर दुनिया धुनिया कही जाती है और इनके लिए निश्चित उच्चारण स्थान है वहीं से इसका उच्चारण कर सकते हैं तो यह इसकी वैज्ञानिकता को दर्शाती है गणेश राम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के विचारधारा हमारे पास होनी चाहिए कैसी हिंदी की अपनी एक खूबसूरती है उसको जानना उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है तब हम इस भाषा में आगे बढ़ सकते हैं तो गणेश राम जी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है तो ब्रेक में हम लोग गाना सुनाते हैं तो आपको कौन से गीत पसंद आते हैं और अपने आ, कोई एक गीत जो बहुत ही पसंदीदा है उसकी एक लाइन जरूर बताइए हाँ वैसे तो मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ तो हिंदी में जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी इंदिराला हैं सुमित्रंदन पंत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तो इनसे मेरा विशेष थोड़ा लड़ाव रहा है और इन्हीं से प्रेरणा से मैंने इसी हिंदी साहित्य के अंतर्गत तो करियर बनाया है तो गोस्वामी जी तुलसीदास तो की रामचरितमानस की दो पंक्तियां हैं जरूरत सुंदर पंक्ति है गीत अच्छे लगते हैं गीतों के बारे में गीत तो वैसे अपने जो राजस्थान की जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं होली दीपावली के वगैरह तो समय समय पर, पर गाँव में वगैरह तो इसमें एक मर्म होता है जो इस व्यक्ति के को छू लेते हैं हैं हैं तो राजस्थानी गीत वो मुझे अच्छे लगते जी ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि आपको लोग गीत बहुत अच्छे लगते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक लोग गीत का आनंद उठाते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेवदर से गणेश राम जी जिनसे हमारी बातें हो रही हैं और रोजगार इन हिंदी यानी हिंदी के द्वारा रोजगार कैसे हम लोग को मिल सकते हैं और हिंदी की क्या विशेषता है हिंदी की क्या खूबसूरती है हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा कैसे है उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और गणेश राम जी हमारे साथ हैं फिर से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा उनसे वैश्विक स्तर पे वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की क्या स्थिति है उसके बारे में विस्तार से बताइए देखिए वैसे तो हिंदी विश्व में चीनी भाषा के बाद में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत और विदेशों में करीब पचास करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं तथा इस भाषा को समझने वाले लोगों की कुल संख्या करीब नब्बे करोड़ है हिंदी भाषा का मूल प्राचीन संस्कृत भाषा में है इस भाषा ने अपना वर्तमान स्वरूप कई सदियों के, के पश्चात हासिल किया है और बड़ी संख्या में बोलीगत विभिन्नताएं विभिन्नता मौजूद हैं, जो कई अन्य भारतीय भाषाओं के लिए संयुक्त हैं और हिंदी के अधिकतम शब्द संस्कृत से आए हैं और इसकी व्याकरण भी संस्कृत भाषा के बहुत ही निकट है वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की बात करें तो मुझे ये कहना होगा कि विदेशियों में भी भारत की धनी संस्कृति को समझने की रुचि बढ़ी है यही वजह है कि कई देशों ने अपने यहाँ भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की है भारतीय धर्म इतिहास और संस्कृति पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने के अलावा इन केंद्रों में हिंदी उर्दू और संस्कृत जैसी कई भारतीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं विश्विकरण और निजीकरण के इस परिदृश्य में अन्य देशों के साथ भारत के बड़े व्यापारिक संबंधों सर से सीखने योग्य भारतीय भाषा बन बनाने में काफी योगदान किया है अमरीका में कुछ स्कूलों ने फ्रेंच स्पेनिश और जर्मन के साथ साथ हिंदी को भी विदेशी भाषा के रूप में शुरू करने का फैसला किया है हिंदी ने भाषा विषय कार्य के क्षेत्र में स्वयं के लिए एक वैश्विक मान्यता अर्जित कर ली है ऐसा मेरा मानना है गणेश भाई गणेश राम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हिंदी की क्या रूपरेखा है वैश्विक स्तर पर आपने वो बातें बताई हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जो विद्यार्थी हिंदी में अपना करियर बनाना चाहता है उसके लिए आ, किस तरह से वो आगे बढ़े और कैसे कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाए और कहाँ कहाँ हिंदी का जो है मास्टरी करने के लिए कौन कौन से कॉलेजेस है उसके बारे में बिल्कुल सही है आपने कि टेन प्लस तो जब, जब भी वो कॉलेज में प्रवेश लेता है ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य का, का हिंदी लिटरेचर का चयन करें और उसके बाद में आप्टर स्नातक एम अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करते हैं जिसमें आप हिंदी ले सकते हैं और उसके बाद में यदि आप एम में पचपन प्रतिशत से अधिक अथवा पचपन प्रतिशत आप अंक हासिल करते हैं तो प्रति वर्ष साल में दो बार एन ई टी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी है जो आयोजित करवाता है जिसमें कॉलेज लेक्चरर की संभावना है तो जैसे ही आप एम कर लेते हैं और उसके बाद में कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि अब कौन सा डिप्लोमा वगैरह करें तो उसमें क्या है इसमें डिप्लोमा में कहीं छः साल का कहीं छः महीने का है कहीं एक साल का है लेकिन जैसे ही आप एम कर लेते हैं उसके बाद में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं और इसकी के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें इसका सेंटर होता है तो कॉलेज शिक्षा में आप अपना केयर बना सकते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया राजभाषा अधिकारी है प्रिंट मीडिया है टेलीविजन मीडिया हैं मैं समझता हूं कि आज ऐसा कोई भी ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसमें अपना हिंदी के क्षेत्र में कैरियर नहीं बना सकता और इस क्षेत्र में जो अपने देश के राष्ट्रीय स्तर के जो कॉलेज हैं विश्वविद्यालय हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बर्दा महाराष्ट्र और जैसा आपको पता होगा जो हिंदी शिक्षा की जो सीख है महात्मा गांधी जी ने वहीं से दी थी तो ये विश्वविद्यालय है एम ए एम भाषा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वहां जाकर अपना कैरियर उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय जिसे दक्ष भारत हिंदी प्रसार सभा भी कहते हैं जो चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु राज्य में वहां से हिंदी साहित्य और भाषा में एम ए और पी हिंदी अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि डिग्री वहाँ से हासिल कर सकते हैं इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली है जो हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र वहाँ से हासिल कर सकते हैं पुणे विश्वविद्यालय पुणे जिसमें कार्यात्मक हिंदी में एम किया जा सकता है इसके अलावा जो उस स्तरीय जो हिंदी का गढ़ माना जाता है देश का बनारस इसके तीन नाम हैं बनारस भी कहते हैं काशी भी कहते हैं वाराणसी भी कहते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जहां कार्यात्मक हिंदी में एमए और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी वहां शिक्षा अर्जित की जा सकती हैं। इसके है इसके अलावा इग्नू हैं वहां से भी अलग अलग क्षेत्रों में आप वहां से जो डिप्लोमा है डिग्री है वो कर सकते हैं गणेश राम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को वो अपना करियर अगर हिंदी में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में आपने बताया और हिंदी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी जगह से कर सकते हैं वो भी आपने बातें बताया और बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कहूँगा आज के इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़कर आपने हिंदी में करियर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बताएँ गणेश राम जी मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज हमारे विद्यार्थी मित्रों के ज़रूर दें मैं तो ये यही कहूँगा कि हिंदी ना देश की राजभाषा है राष्ट्रभाषा तो इसका सम्मान करें और इसके साथ मैं विद्यार्थियों को यही संदेश दूंगा कि विद्यार्थियों को बहुभाषी होना चाहिए वो इतने अधिक भाषाओं का ज्ञान ज्ञान प्राप्त करेंगे अपने क्षेत्र में जान हासिल करेंगे और इस विश्व को समझने में मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो सके जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए विद्यार्थी मित्रों आज के लिए बस इतना ही और मैं कहूँगा कि आप सभी हिंदी भाषा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें भी वो बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी एक भावनात्मक चीज़ें ये है कि हम राष्ट्रभाषा को अपना सम्मान देने के लिए भी इसमें अपना करियर बना सकते हैं और लोगों को जागृत कर सकते हैं तो चलिए आपका करियर बहुत ही अच्छा बनाएं अपना और देश का नाम रोशन करें ऐसी के साथ मुझे और गणेश राम जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी